जैसे ही विक्रांत अपने साथ राजू को लेकर डीएन नगर पुलिस स्टेशन पहुंचा वहां सब उसे देखकर दंग रह गए सिर्फ जतिन और सुनिधि जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से बोरोवली ब्रांच इस केस का सबूत इकट्ठा करने के लिए गए थे उन्हें छोड़कर बाकी सब के सब भौचक के रह गए थे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था सब आपस में कानाफूसी करके इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि किडनेपिंग केस तो सॉल्व हो चुका था फिर आखिर विक्रांत क्या करने की कोशिश कर रहा था इसी समय विक्रांत को रितेश और राघव ने अपडेट दिया कि उन्होंने मिस्टर तलवार तलवार और उनके बेटे अंकित को अरेस्ट कर लिया है और ये दोनों उन्हें लेकर जल्द ही डीएन नगर ब्रांच पहुंचने वाले हैं अंकित को अच्छे से इंटेरोगेट करने के लिए न सिर्फ विक्रांत ने उसके पूरी फैमिली और रिलेटिव की भी पूरी कुंडली निकालने के लिए कह रखा था विक्रांत ऑफिस में पहुंचकर अंकित को इंटेरोगेट करने की तैयारी कर ही रहा था की अचानक से वहाँ ब्यूरो चीफ मिताली और टीम बी के लीडर चेतन एक साथ पहुंच गए मिताली तो अभी ऑफिस के भीतर घुसी भी नहीं थी उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी विक्रांत तुम एक मिनट के लिए भी शांत होकर नहीं बैठ सकते क्या रोज कुछ न कुछ धमाका करते रहते हो क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में ये तुमने उन दोनों बाप बेटो को क्यों अरेस्ट किया है अब उसका क्या मामला है मैडम देखिये मुझे प्रॉपर एविडेंस मिल गया है जिससे ये प्रूफ होता है की आज से दस साल पहले पेट्रोलियम फ्लैट में टीना गांधी का मर्डर अंकित तलवार ने ही किया था रोहन को झूठा आरोपी बनाकर जेल में डाला गया है मेरे पास अब ठोस सबूत है विक्रांत तुम तुम क्या करते हो तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए बिना विक्रांत की बात खत्म हुए ही ब्यूरो चीफ मिताली बोल पड़ी तुम्हें अच्छे से पता है कि यह केस क्लोज हुए दस साल हो चुके हैं और दूसरी बात ये केस हमारे ब्रांच का है ही नहीं और तुम ये सब जो कर रहे हो ना इससे तुम्हारे हमारे सीनियर अधिकारियों पर भी उंगली उठाने का काम कर रहे हो समझे तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो इसका परिणाम क्या होगा सही बात विक्रांत चेतन रवि ब्यूरो चीफ मिताली की बातों से सहमति जताते हुए कहा देखो भाई ये इज्जत और रुतबा बनाने में बहुत वक्त लगता है लेकिन इज्जत खोने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता। तुम सीनियर से पंगा मत लो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए क्यों पुरानी कब्र खोदने में लगे हो नहीं कोई सवाल ही नहीं उठता विक्रांत ने बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया मुझे आज ही उन्हें अरेस्ट करना है और आज ही उन दोनों को इंटेरोगेट भी करना है अंकित तलवार बहुत शातिर आदमी है और अगर मैंने आज मौका छोड़ दिया तो फिर आगे वो कभी मेरे हाथ नहीं लगेगा अरे ब्यूरो चीफ मिताली ने अपनी भौएं टेढ़ी करते हुए विक्रांत से कहा अरे तुम्हें नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रही हूँ तुमसे ये केस दस साल पहले क्लोज हो चुका है और ये हमारे ब्रांच का केस नहीं है तुम इस तरह से बिना किसी प्रोटोकॉल का इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तुम्हें पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा और वो पूरा स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर होता है तुम इस तरह से किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं दे सकते ये इलीगल है समझे और अगर तुम ये सब करते हो तो फिर तुम खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तभी अचानक से वहां पर एसके भागता भागतावा पहुंचा उसने विक्रांत की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा विक्रांत सर हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया है तो उन्हें अब सीधे इंटेरोगे रूम में भेज दें एस को अब आवास हुआ कि यहां पर ब्यूरो चीफ मिताली भी मौजूद है उन्हें देखकर वो चौंक पड़ा ठीक है उन्हें इंटेरोगे रूम भेज दो विक्रांत ने अपना हाथ हिलाते हुए ऑर्डर दिया नहीं छोड़ो न रिलीज करो ब्यूरो चीफ मिताली ने तेज आवाज में कहा विक्रांत फालतू की मुसीबत खड़ी करना बंद करो समझे तुम इस केस पर काम नहीं कर सकते बताया हुआ है तुम्हें इस केस की इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने की थी वो इस वक्त हेडक्वार्टर में सबसे सीनियर पोस्ट पर है तुम जो कर रहे हो इसका रिजल्ट सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि पूरे डी एन ब्रांच को झेलना पड़ेगा समझे विक्रांत मैडम की बात मान लो चेतन ने भी विक्रांत को समझाते हुए कहा इस तरह से जोश में काम नहीं किया जाता चलो हमको दूसरा रास्ता सोचेंगे ठीक है लेकिन अभी से छोड़ो प्लीज मुझे समझ नहीं आता विक्रांत ने दहाड़ते हुए कहा रोहन नेगी को गलत फंसाया गया है और वो पिछले दस साल से उस गलती की सजा काट रहा है जो कि उसने कभी की ही नहीं है अब अगर सच्चाई सामने आ गई है सबूत है गवाह है मुजरिम है तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है क्या सिर्फ सीनियर की इज्जत करने के लिए और ये केस हमारे ब्रांच का नहीं है इसलिए हम एक बेकसूर को जेल में सड़ने देंगे जेल में रहने देंगे फिर विक्रांत ने ब्यूरो चीफ मिताली को घूरते हुए कहा हम लोग पुलिस की नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा काम सच्चाई को सामने लाना है मुजरिम को सजा दिलानी है हम सिर्फ अपने बड़े अधिकारियों की इज्जत रखने के लिए काम नहीं करते हैं, और मुझे किसी और का तो नहीं पता लेकिन मैं ऐसी नौकरी नहीं करता हूँ फिर विक्रांत ने तेज आवाज में ही एसके की तरफ देखते हुए कहा एसके उन दोनों को इंटेरोगेशन रूम में लेकर आओ अभी विक्रांत की धाड़ सुनकर पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया एस ब्यूरो चीफ मिताली की तरफ देखते हुए उनकी मनसा जानने की कोशिश करने लगा लेकिन उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा मैंने कहा उन कहाताली तो दंग रह अब एस के भी यहाँ खड़े रहने की हिम्मत नहीं रह गई थी जब उसने देखा की ब्यूरो चीफ मिताली कोई रिएक्शन नहीं दे रही है तो फिर वो भी चुपचाप यहाँ से निकल गया पागल तुम पागल हो गये हो विक्रांत ब्यूरो मिताली ने गुस्से में आकर चिल्लाते हुए कहा देखो तुम आज जो कुछ भी कर रहे हो उसको सब देख रहे हैं अब अगर आगे कुछ भी होता है तो फिर उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। गए हाँ ठीक है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ विक्रांत ने भी मिताली के ही स्वर में जवाब दिया वैसे भी मैंने कब जिम्मेदारी नहीं ली है हमेशा लेता आया हूँ बस आप लोग ऊपर कुर्सी पर बैठ कर हेडक्वार्टर वालों का मुँह देखिये अपनी ड्यूटी करने के बजाय उनकी इज्जत का ख्याल रखिये आप लोग कुछ नहीं कर सकते कभी बस कुर्सी पर बैठ लीडर बन गए है लेकिन लीडर वाले एक भी गुण नहीं है विक्रांत एक सांस में ये सब भूल गया ये सुनकर मिताली शर्म से अपना सर नीचे करके खड़ी रहेगी। उसके पास कुछ भी कहने को नहीं बचा था विक्रांत आज नही सबने के बाद इंटेरोगेशन रूम, रूम के करीब पहुंचा तो उसे वहां गेट के सामने काफी ज्यादा भीड़ नजर आई उसे ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई उस उत्सुकता में वो तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए इंटेरोगेशन रूम के पास पहुंच गया वहां पहुंचकर विक्रांत ने देखा तो उसके होश उड़ गए उसने देखा कि वहां पर हेडक्वार्टर से क्राइम ब्रांच के हेड विनोद राय अपनी टीम के साथ खड़े थे उसे यहां पर देखकर विक्रांत के सिर मान खून सवार हो गया विक्रांत विक्रांत रुको रुक जाओ जैसे विनोद की नजर विक्रांत पर पड़ी उसने चिल्लाते हुए कहा विक्रांत तुरंत समझ गया कि विनोद यहां पर अपनी टीम लेकर इसलिए आया हुआ है ताकि उसे इंटेरोगेशन करने से रोक सके विक्रांत का पारा हाई हो चुका था उसने देखा कि इंटेरोगेशन रूम के सामने अब तक चेतन भी पहुंच चुका था चेतन की तरफ देखते हुए विक्रांत चिल्ला पड़ा चेतन तुम तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विनोद को यहाँ बुलाने की विक्रांत क्या बोल रहे हो तुम चेतन ने भी से भरे लहजे में जवाब दिया तुम्हें तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर किसी दूसरे सीनियर अधिकारी को इसके बारे में पता चलेगा तो फिर वो तुम्हारी क्या हालत करेंगे इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैंने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हे कोई परेशानी ना झेलनी पड़े तुम अभी जो कुछ करने जा रहे हो इससे हेडक्वार्टर के बैठे ऑफिसर भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और क्या तुम्हें ने चेतन को गुस्से से भरी नजरों से देखा और फिर पीछे मुड़कर इंटेरोगेशन रूम की तरफ मुड़ गया हालांकि विनोद और उसकी टीम पहले से ही उसका रास्ता रोकने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो गए थे विक्रांत तुम तुम इतने पुराने केस के बारे में सोचकर भी गलती कर रहे हो तुम रोज अपने ब्रांच के लिए नई नई मुसीबत खड़ी करते रहते हो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या विनोद ने विक्रांत को देखकर गुस्से से भरे लहजे में कहा अच्छा मुसीबत खड़ी करने के अलावा भी तुम्हें कुछ आता है या नहीं विनोद तुम क्या चाहते हो क्या करना चाहते हो लड़ना है मुझसे फाइट करना है कम ऑन विक्रांत ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए कहा मैं मैं यहां मुजरिम को इंटेरोगेट करने आया हूं तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की इसके बाद वो अपने सामने खड़े शख्स को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगा रोको से, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो विनोद ने अपनी टीम मेंबर्स की तरफ देखते हुए कहा, विक्रांत तुम जो कुछ कर रहे हो वो गलत है तुम बिना परमिशन के इस तरह से किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते तुमने जिन लोगों को अरेस्ट किया है वो निर्दोष हैं। जितनी जल्दी हो सके उन्हें रिलीज कर दो वरना खुद तो डूबोगे ही साथ में पूरे ब्रांच के लिए तुम मुसीबत खड़ी कर दोगे समझे तुम कुछ सुन रहे हो विनोद ने चिल्लाते हुए कहा लेकिन विक्रांत मानो उसकी बातें सुनी नहीं रहा हो वो अपने सामने खड़े लोगों को धकेलते हुए लगातार अंदर जाने की कोशिश में लगा हुआ था रोको उसे किसी भी हालत में अंदर ना जाने पाए समझे विनोद ने फिर से अपने हाथ साथ आए ऑफिसर को चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया